आज आर्याभिविनय में आज प्रथम प्रकाश का बीसवा मंत्र पढ़ा गया आज के मंत्र में बताया है सोम ये संबोधन में है शब्द ईश्वर को संबोधन कर रहे हैं हे सोम, हे शांतिदायक ईश्वर दूसरा शब्द है राजन ये भी संबोधन है हे राजन हे संसार के राजा ईश्वर तम अघायतः आप जो कोई प्राणी हम में पापी है पाप करने की इच्छा वाले हैं ऐसे विश्वतः उन सब प्राणियों से नक्ष हमारी रक्षा करो हे राजन हे संसार के राजा ईश्वर सोम आप शांति देने वाले हैं सुख देने वाले हैं यहाँ संसार में जो कोई प्राणी पाप करते हैं या पाप करने की इच्छा करते हैं ऐसे सब प्राणियों से आप हमारी रक्षा करें मंत्र में रक्षा ये रक्षा दीर्घ शब्द है दीर्घ आकार ये संधि नियम से यहाँ दीर्घ हो गया मूल शब्द है रक्षा रक्षा करें आप हमारी रक्षा करें तो जो पापी लोग हैं संसार में पाप करते हैं उनसे हमारी रक्षा करें बहुत सारे लोग हैं झूठ छल कपट चोरी बेईमानी करते हैं और भी बहुत सारी दुष्टता करते हैं तो ऐसे लोगों से आप हमारी रक्षा करें और जो पाप करने की इच्छा वाले हों आगे पाप कर सकते हैं योजना बनाते रहते हैं उनसे भी हमारी रक्षा करें तो ये जो प्रार्थना होती है ये तब सार्थक होती है जब हम पहले पुरुषार्थ करें बिना पुरुषार्थ के कोई भी प्रार्थना सार्थक या सफल नहीं होती वो सब व्यर्थ है एक व्यक्ति किसी विद्वान के पास जाता है और कहता है कि गुरुजी मैं पढ़ना चाहता हूं मुझे विद्या पढ़ा दीजिए और उसको गुरुजी कहते हैं भाई तुम पढ़ाई करो मेहनत करो इतना इतना पाठ याद करो इतना लिखो कल मुझे सुनाओ हम आपको पढ़ाएंगे अब वो पढ़ता लिखता कुछ है नहीं ना पाठ याद करता है ना लिखता है ना दोहराता है ना सुनाता है और रोज़ यही प्रार्थना करता है कि आप मुझे विद्या पढ़ा दो तो वो क्या सीखेगा उसकी प्रार्थना बेकार है व्यर्थ कोई लाभ नहीं अगर वो पुरुषार्थ भी करे साथ साथ पाठ को पढ़े मेहनत करे याद करे लिखे भी सुनाए भी कि मैंने कल ये सीखा ये पढ़ा तब उसकी प्रार्थना ठीक है सफल हो जाएगी फिर गुरुजी अच्छी तरह से उसको पढ़ाएंगे और वो भी मेहनत करेगा तो उसकी प्रार्थना सफल हो जाएगी तो बिना पुरुषार्थ के केवल कोरी प्रार्थना करते जाएं उससे लाभ नहीं होगा तो हम जो प्रार्थना कर रहे हैं कि जो पापी लोग हैं उनसे हमारी रक्षा करो अथवा जो पाप करने की इच्छा वाले हैं उनसे हमारी रक्षा करो तो ये प्रार्थना तभी सफल होगी जब हम सावधान रहेंगे जब हम लोगों को पहचानेंगे कि कौन व्यक्ति पापी है कौन पाप करने की इच्छा रखता है कौन योजना बना रहा है कौन हमारे विरुद्ध कहाँ क्या कार्रवाई करेगा तो ऐसे हमको पुरुषार्थ करना पड़ेगा खोजबीन करनी पड़ेगी पहचानना पड़ेगा कौन व्यक्ति कैसा है वो हमारी किस तरह की कब कहाँ कैसे हानि कर सकता है वो सारी हमको खोजबीन मेहनत करनी पड़ेगी सावधान रहना पड़ेगा पहले से अपने बचाव के साधन जुटाने पड़ेंगे सुरक्षा के साधन भी तैयार करने पड़ेंगे और फिर हम प्रार्थना करें तो ठीक है फिर ईश्वर हमारी रक्षा कर देगा हमें बुद्धि देगा बल देगा उत्साह देगा और ऊहा भी बढ़ाएगा हमारी के ऐसे करो ऐसे करो तब ईश्वर हमारी सहायता करेगा और तब तो हमारी रक्षा हो जाएगी और यदि हम इस तरह से मेहनत नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा तो इस प्रकार से हम पुरुषार्थी बने चारों ओर से सावधान रहें कौन से प्राणी कब कहाँ से हम पर आक्रमण कर सकते हैं चाहे सांप हो बिच्छू हो मक्खी मच्छर हो कीड़ा मकोड़ा हो कॉकरोच हो बिल्ली हो कुत्ता हो गोधा गधा हो घोड़ा हो गाय भैंस हो कोई भी हो अथवा चोर डाकू मनुष्य आदि कोई भी हो कोई भी प्राणी हमारी हानि कर सकता है यही मतलब है इस बात का कि जीव कर्म करने में स्वतंत्र है वो स्वतंत्र वो कुछ भी कर सकता है और आजकल की स्थिति भी आप देख ही रहे हैं दुनिया में क्या हो रहा है अब तो किसी को किसी पे विश्वास ही नहीं है बस ऐसे मजबूरी में गाड़ी खींच रहे हैं बाकी कोई भरोसा नहीं है कि भाई हाँ इसने मुझे वचन दिया है तो ये भागेगा नहीं छोड़ के ये धोखा नहीं देगा इसकी कोई गारंटी नहीं है ठीक है चल रहा है टाइम पास कर रहे हैं लोग एक दूसरे से जैसे तैसे और वो निर्भयता नहीं है कि इसने वचन दिया है तो ये पूरा नहीं ऐसी विश्वास नहीं लोगों को तो इसलिए हमको उतनी ज़्यादा सावधानी रखनी पड़ेगी उतना ज़्यादा चौकन्ना रहना पड़ेगा उतना ज़्यादा बुद्धिमत्ता से काम लेना पड़ेगा तो जितना जितना हम पुरुषार्थ करेंगे बुद्धिमत्ता करेंगे सावधान रहेंगे उतना ही हम दुखों से बचेंगे और उतनी हमारी अधिक रक्षा होगी तो इस तरह से प्रार्थना करनी चाहिए फिर आगे एक सिद्धांत की बात बताते हैं तो आवता सखा न जो आपका सखा मित्र है जो ईश्वर का मित्र है अथवा ईश्वर जिसका मित्र है न वो कभी नष्ट नहीं होता ऋष हिंसायाम धातु है जिसका अर्थ है नष्ट होना हिंसा होना तो ईश्वर जिसका मित्र है वो कभी नष्ट नहीं होता अथवा जो ईश्वर का मित्र है वो नष्ट नहीं होगा तो ईश्वर तो सदा ही सबका मित्र है वो तो किसी से दुश्मनी रखता नहीं किसी से ईश्वर शत्रुता नहीं रखता वो सबका मित्र है मित्र का अर्थ होता है स्नेह रखने वाला निमी स्नेह ने एक धातु है जिससे मित्र शब्द बनता है तो इसका अर्थ होता है जो दूसरे के प्रति स्नेह भाव रखता है प्रेम भाव रखता है दूसरे की उन्नति चाहता है दूसरों के सुख देना चाहता है उसको मित्र कहते हैं तो ईश्वर सबसे स्नेह करता है किसी से द्वेष नहीं करता किसी से पक्षपात नहीं करता किसी के साथ अन्याय नहीं करता सबकी उन्नति चाहता है सबको सुख देना चाहता है इसलिए ईश्वर तो सबका मित्र है अब मनुष्यों में सब लोग ईश्वर के मित्र नहीं है क्योंकि सब लोग ईश्वर को अच्छा नहीं मानते जैसे दो मित्र संसार में होते हैं दो मनुष्य वो आपस में एक दूसरे को अच्छा मानते हैं प्रिय मानते हैं गुणवान समझते हैं एक दूसरे के गुणों को समझते हैं इसलिए वो दूसरे से प्रेम भाव रखते हैं तभी वो मित्र कहलाते हैं उनके विचार भी समान होते हैं और गुणकर्म भी मिलते जुलते हैं और वो न्याय से व्यवहार करते हैं प्रेम से व्यवहार करते हैं तो उनमें मित्रता बनती है जिन लोगों में परस्पर विचार सामंजस्य होता है विचार समान होते हैं गुण कर्म मिलते जुलते हैं और वो ठीक धर्म से न्याय से सत्य से ईमानदारी से व्यवहार करते हैं तो ऐसे लोगों में मित्रता बन जाती है जिनके विचार नहीं मिलते गुण कर्म स्वभाव नहीं मिलते और एक दूसरे के प्रति वो सद्भावना नहीं रखते दूसरे की उन्नति नहीं करते उनके हित के काम नहीं करते आपस में तो फिर उनमें मित्रता या तो पहले से बनती ही नहीं और शुरू में थोड़ी सी बन भी जाए क्योंकि शुरू में पता नहीं चलता ना कौन व्यक्ति कैसा है वो तो दो चार दिन पाँच दिन महीना दो चार महीना छः महीना व्यवहार करने से ही पता लगता है कि इसका गुणकर्म कैसा है हमारा कैसा है इसके साथ मेल खाता है कि नहीं खाता है वो तो व्यवहार से परीक्षण से पता चलता है तो जैसे जैसे परीक्षण होता जाता है और पता चलता जाता है भाई इसके गुणकर्म स्वभाव तो अलग ही हमारे विचार अलग हैं इसके अलग हैं इसका उद्देश्य अलग है हमारा अलग है इसकी रुचि अलग है हमारी रुचि अलग है तो जब ये टकराव सामने आता है तो फिर वो मित्रता टूट जाती है फिर वो बहुत दिन नहीं टिकती तो ईश्वर तो सबके प्रति भावना रखता है सद्भावना रखता है सबका भला चाहता है सबको सुख देता है सबकी उन्नति करता भी है पर सब लोग उस जैसा गुण कर्म स्वभाव नहीं रखते ईश्वर जैसा सब लोग ईमानदार नहीं है न्याय पर नहीं चलते धर्म का पालन नहीं करते तो यहाँ फिर ईश्वर से उनका टकराव हो जाता है और जब ईश्वर के विचार व्यवहार गुण कर्म स्वभाव उसकी शैली मनुष्यों को पसंद नहीं आती तो वो उसके दुश्मन बन जाते हैं कि नहीं नहीं ऐसा ईश्वर तो नहीं चाहिए वो आलसी रहना चाहते हैं और मुफ़्त में खाना चाहते हैं तो ईश्वर कहता है आलसियों को तो दूंगा नहीं मेहनत करो तो दूँगा मेरा तो गुणकर्म नियम स्वभाव ऐसा है तो मेहनत करो मैं देता हूँ अब जो आलसी लोग हैं वो मेहनत करना नहीं चाहते तो वो फिर जब पढ़े रहते हैं आलसी बन के कुछ मेहनत नहीं करते ईश्वर उनको देता नहीं नहीं देता तो फिर दुश्मन हो जाते हैं ईश्वर के तो ऐसे स्वार्थी लोगों से फिर ईश्वर की मित्रता ज़्यादा टिक नहीं पाती ईश्वर तो अपनी दृष्टि से वो मित्रता नहीं तोड़ता पर वो स्वार्थी लोग हैं वो ही तोड़ देते और वो झूठे आरोप लगाने लगते हैं ईश्वर पर तरह तरह के अन लगाते हैं कि ईश्वर ने हमारा ये काम बिगाड़ दिया हमारा ये काम बिगाड़ दिया हमारा बेटा फेल कर दिया परीक्षा में और हमारा मुकदमा हरवा दिया हमारी दुकान फेल हो गई ये सब भगवान ने बहुत अन्याय किया हमारे साथ दो सपना आरोप लगाएंगे ईश्वर पे। तो वो फिर ईश्वर के शत्रु कहलाते तो फिर ईश्वर ऐसे शत्रुओं की रक्षा नहीं करता वो कहता जाओ तुम भी पिटते रहो जब तुम मेरी नहीं सुनते मैं तुम्हारी क्यों सुनूँ ईश्वर तो न्यायकार है वो न्याय पर चलता है तो वो कहता है तुम मेरी बात सुनो मैं तुम्हारी सुनता हूँ अब हम उसकी सुनते नहीं तो वो भी छोड़ देता जाओ अपना दुख भोगो दंड भोगो संसार में जिन लोगों को आपस में राग द्वेश होता है वो तो फिर भी उसका पक्ष ले लेते हैं राग के कारण जैसे कोई बेटा गलती करता है तो उसके पिता को अपने पुत्र से राग है। तो वो उसके राग के कारण उसको दबा लेगा गलती को कहेगा ठीक है कोई बात नहीं चलेगा चलेगा और पड़ोसी के बच्चे ने गलती कर दी उसको बहुत उछालेगा और अपने बच्चे ने गलती की तो उसको दबा लेगा वो तो पक्षपात कर सकता है उसमें राग होता है द्वेष होता है ईश्वर तो में तो है नहीं राग द्वेष इसलिए वो तो सीधा सीधी बात करता है भाई काम करोगे तो देता हूँ फल नहीं करोगे नहीं दूंगा अब तुम तो मुझे गाली दो जो भी करो मैं तो वैसे ही करूँगा तो जब ईश्वर उनकी सहायता रक्षा नहीं करता क्योंकि वो आलसी है ईश्वर की बात मानते नहीं तो ईश्वर छोड़ देता है तो वेदों में लिखा है कस्वा भीमचती तस्मई तो आप उनती तो ये मंत्र आता है वेद में ये जुर्वेद का मंत्र है वो पूछते हैं भाई कौन तुम्हें छोड़ देता है तो उत्तर दिया स तो ईश्वर तुम्हें छोड़ देता है कसमई तो क्यों छोड़ देता है तस्मई तो दुख भोगने के लिए छोड़ देता है जाओ तुम दुख भोगो क्यों दुख भोगने के लिए छोड़ देता है क्योंकि हमने उसकी बात मानी नहीं इसलिए जाओ अपना दंड वो तो ईश्वर फिर उनकी सहायता नहीं करता उनकी रक्षा नहीं करता वो जितना काम करते हैं बस उतना ही देता है ज़्यादा नहीं करता तो ये बहुत अच्छी बात सिद्धांत की समझ में आई कि जो आपका मित्र है या आप जिसके मित्र हैं उसे दुख क्यों करोगा तो ईश्वर के साथ मित्रता बनानी चाहिए तो फिर हमें दुख नहीं होगा कोई इस प्रकार का भय या इस तरह का कोई अन्याय आदि इस तरह का हमारे साथ नहीं होगा अब यहाँ एक और बात समझने की है कि जब तक हम संसार में हैं और ईश्वर हमारा मित्र है हम उसके मित्र हैं हम उसके साथ न्याय से चलते हैं उसके गुण कर्म स्वभाव के अनुकूल व्यवहार करते हैं सब ठीक ठाक करते हैं धर्म और सत्य न्याय का पालन करते हैं तो मंत्र कह रहा है उसके साथ फिर अन्याय नहीं होगा पर यहाँ तो आजकल ऐसा दिखता है जो सीधा सीधा चलता है उसके साथ ज़्यादा होता है जो टेढ़ी चाल वाले हैं छली कपटी लोग वो तो जैसे तैसे तिकड़नबाजी करके बच जाते और वो दूसरे को भी छिनझ कर लेते हैं लूट लेते हैं और जो सीधा साधा वो पिटता रहता है तो व्यवहार में तो इससे उल्टा दिख रहा है जैसा मंत्र कह रहा है तो जो ईश्वर का मित्र है उसको दुख क्यों कर होगा तो इसका भी प्राय ये समझना चाहिए कि वर्तमान में तो सब लोग स्वतंत्र हैं कर्म करने में अभी तो वो हमारी हानि कर सकते हैं हम कितने भी धर्म के पालन करें धर्म का पालन करें ईश्वर के अनुकूल चलें कितना भी न्याय से चलें सत्य से चलें तो भी दुष्ट लोग जो दुष्ट लोग हैं खराब लोग हैं वो वर्तमान में हमारी हानि कर सकते हैं ईश्वर उनका हाथ नहीं पकड़ेगा उनको अपराध करने से रोकेगा नहीं ऐसे कि हाथ पकड़ ले और करने ही ना दे ऐसा नहीं वो स्वतंत्र है कुछ भी कर सकते हैं तो ऐसी स्थिति में फिर क्या करना चाहिए एक तो पहले टुकड़े में बताया मंत्र के कि अपनी रक्षा करो स्वयं कोई भी हानि कर सकता है बुद्धि लगाओ मेहनत करो और अपनी रक्षा स्वयं करो इतनी मेहनत करने के बाद भी यदि कोई व्यक्ति कोई बलवान व्यक्ति दुष्ट व्यक्ति छली कपटी षड्यंत्रकारी आपको नुकसान पहुंचा गया और आपकी शक्ति उससे कम पड़ गई समाज के लोगों ने भी आपको सहयोग नहीं दिया क्योंकि तो समाज के लोग भी ऐसे ही हैं वो भी बेईमान हैं ईमानदार थोड़ी हैं लोग वो सत्य और न्याय के पक्ष में दवाई नहीं देते तो तो चोर के ही समर्थन करते हैं आजकल देख लो माहौल ऐसा ही है टेलीविजन पर बहस चलती है जो बेईमान है उसके पक्ष में बोलते हैं जो ईमानदार है उसकी रक्षा नहीं करते लोग आजकल ऐसा देखने को मिलता है पहले भी ऐसा ही था आजकल थोड़ा ज़्यादा हो गया ये तो अनाधिकाल से चल रहा है आगे भी चलता रहेगा खैर तो वर्तमान में देखा यह जाता है कि जो व्यक्ति अच्छा होता है ईमानदार होता है बुद्धिमान होता है उसके पक्ष में लोग कम बोलते और जो दुष्ट बेईमान होता है उस ताकतवर होता है उसके पक्ष में ज़्यादा बोलते तो समाज के लोग भी सच्चे लोग अच्छे आदमी को सहयोग नहीं कर रहे जितना रक्षा उसकी करनी चाहिए उतने नहीं कर रहे तो फिर मंत्र तो कह रहा है उसको नुकसान नहीं होता है तो इसका अर्थ है कि तत्काल तो नुकसान हो सकता है कोई भी अन्यायकारी दुष्ट व्यक्ति उसको हानि कर सकता है लेकिन अंत में जब ईश्वर के न्यायालय में पहुंचेगा वो तब जिसको नुकसान हुआ था निर्दोष व्यक्ति को धार्मिक व्यक्ति को जो दुष्टों ने दुख दिया अन्याय किया फिर ईश्वर के न्यायालय में उनको दंड मिलेगा जिन्होंने अन्याय किया था उनको पूरा पूरा दंड मिलेगा हिसाब से और जिसको नुकसान हुआ था ईश्वर उसकी रक्षा कर देगा उसके नुकसान की पूर्ति कर देगा वो जब समय आएगा तब कर देगा तो इसलिए कह रहे हैं कि उसको अंत में कोई घाटा नहीं है अंत में तो ईश्वर उसका रक्षक है ही समाज तो कहीं सहयोग करता है कहीं नहीं करता वो तो परिस्थिति के हिसाब से बदलता रहता है विच रुचि विचार परिस्थिति आदि आदि उसके कारण वो बदलता रहता है पर ईश्वर नहीं बदलने वाला वो तो न्याय ही करेगा अंत तक हमारी रक्षा करेगा दुष्टों को दंडित ही करेगा उसका प्रमाण ये लाखों प्रकार के जीव जंतु हैं पशु पक्षी कीड़े मकोड़े समुद्री जीव जंगली जानवर वृक्ष वनस्पतियाँ इत्यादि ये इस बात का प्रमाण है कि जिन लोगों ने दुष्टाचार किया धूर्क की भ्रष्टाचारण किया आज वो बेचारे दंड भोग रहे अब जिन्होंने अच्छे काम किए वो मनुष्य बन के अपना सुख से जी रहा तो ये चक्र अनादिकाल से चल रहा है आगे भी चलेगा अनंत काल तक चलता रहेगा जो व्यक्ति इस सृष्टि चक्र को समझ लेता है वो संसार में जीते जी कम से कम दुखी होता है कुछ तो दुख आएगा संसार में आए हैं जन्म लिया है तो कुछ ना कुछ दुख तो आएगा पूरी तरह से दुख से सुरक्षा तो सिर्फ मोक्ष में है और कहीं नहीं आगे हैं संसार में तो कुछ तो भोगना पड़ेगा तो भी बुद्धिमत्ता से काम करें कम से कम भोगें इतना हो सकता है तो मंत्र का संदेश बहुत अच्छा है हमें सावधान करता है कि दुष्ट लोगों को पहचानो प्राणियों को भी मनुष्यों को भी सबको पहचानो कौन व्यक्ति कौन प्राणी कैसा है कौन हम पर आक्रमण कर सकता है कब कर सकता है कैसे कर सकता है अपनी सुरक्षा के उपाय ढूंढो अपनी रक्षा स्वयं करो और इतना सब करने के बावजूद भी यदि कोई आपको हानि कर गया तो फिर चिंता मत करो फिर ईश्वर कहता है मैं बैठा हूँ फिर मैं हिसाब कर लूँगा उसको दंड दूंगा और तुम्हारे नुकसान की पूर्ति कर दूँगा तो इस प्रकार से हमें पुरुषार्थ करना चाहिए और प्रार्थना भी करनी चाहिए प्रार्थना करने से हमारा एक तो अभिमान का नाश होगा दूसरा ईश्वर से सहायता भी मिलेगी दोनों लाभ होंगे इसलिए पुरुषार्थ भी करें और प्रार्थना भी करें तो ये आज के मंत्र का संदेश है